नीचरण से रू कह कर जोरी ना ना न थोनो ही कछुना अतिशय प्रबल देव पव मया छूटराम करोदायाषय व्य सुर स्वामी मे पावर पशु कपियति कामी नारिणे न सर जान लागा, लागा प्रोदत मिशिजो जागा लोभ सजि गर न बधाया समान रघुराया यह गुण साधन ते नहीं हो मरी कृपा पावको कोई घबर गोपति गोले मुस्काई न प्रिय मुई भरत जिन दायी जतन करु मन लाई यही विधि सीता के सुधताई यही विधि दि दि होत तो बत कही आए बान देखिए कल दसे देखिय बरूथरू भान समृति जय सुत नाम की जय भै सी जय विस्मरण करें कि के निकट पर्वत पर लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव हनुमान जी ललीलाद ये सब लोग ले, लेकर के भगवान के पास पहुंचे अब वहाँ भगवान के निकट पहुंच करके क्या होता है वो देखिए कहते हैं कि नारी चरण सिर कर जोड़ी सुद्रीव भगवान के सामने पहुंचा और उसके छुमाया जैसा करते हुए भगवान के चरणों में बंदना की सिर झुकाया नाथ चरण नई ना चरण सिर सिर चरणों में प्रणाम झुका करके करके और हाथ जोड़ करके नाथ मोहित कच्छ नाहिखोरी और सब्री बोला की भगवन ये जो सीता जी के खोजात के आपके कार्य में विलम्ब हुआ उसमें हमारा कोई दोष नहीं है खोरी के मैंने दोष हमारा इसमें कोई दोष नहीं कोई कमी हमारी इसमें नहीं है फिर ये क्या हुआ कहते हैं अतिशय प्रबल देव तब माया तब मैंने आपकी ये तो आपकी माया है वो बड़ी शक्तिशाली है छूट ही राम करो जो दाया तब आप कृपा करो तब वो माया छूटे मैंने अभी तक आपने ही अपनी माया के द्वारा मुझे बुधावे में रखा इसलिए ये कार्य नहीं हो पाया इसमें हमारा क्या दोष अगर आप अपनी माया इस प्रकार से न फैलाते और तो हम होश आवास में रहते तो ये काम नहीं होता करते सीता जी का काम नहीं होता होता तो इसमें किसका दोष होगा सुग्री का दोष होगा कि भगवान राम का दोष होगा या माया का दोष होगा किसका दोष है दोष कहते हैं आपका दोष है आपकी माया का दोष है <coughs> आप कृपा कर करो तब तो ये माया छूटे विषय दशन्दर मनुष्य है <coughs> कहते हैं देखो कि यह जो है विषय भाई प्रबल है इसके जो है देवता हैं मनुष्य हैं मुनि हैं ये सभी लोग इन विषयों के अधीन हो जाते हैं <coughs> मैं पा हमारे पशु कपिए कहने और हमारी गिनती ही है, है उसमें हम तो पशु हैं बानर है हमें तो उसे शु... प्रकार का स्वभाव ही हमारा इन सबसे मनुष्यों से भी मुनियों से भी देवताओं से सबसे अधम स्वभाव हमारा है हमारा वो तो काम स्वभाव हमारा है ही है इस प्रकार के हम किसी बांधव जाति के हम हैं अब वो निध की बात बोलता है ये तीन ये जो तीन बातें काम क्रोध लोग की बात कहते हैं ये अपने शास्त्रों में जगह जगह तीन का उल्लेख किया गया है उसी को काव्यात्मक रूप में यहाँ पर उसी राशि प्रस्तुत करते हैं जैसे कि गीता में सोलह अध्याय में भगवान ने कह दिया कि देखो काम करो लोग ये तीनों नरक के द्वार हैं तब वहां भगवान के नरक के द्वार कहना तो उनका अपना ढंग बोलने का ये तीनों का बन गया उसमें गीता में ज्यादा कवित्व नहीं है लेकिन भरथरी शतक में गया जो शतक है भरथरी का तो उसमें देखो तो ये तीनों बातें भरथरी ने भी कही है और वहां पर उन्होंने यही लगभग इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है जैसे मारे नहीं ने लजाही ने, ने लागा जिसको कि स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से हृदय वृद्धि नहीं हुआ है मन काम से वृद्धि नहीं हुआ है वो पर दूसरे ये और क्रोधतमनुष्य जो जागा अब जो क्रोध के समय मानव अधेरा छा जाता है क्रोध एक प्रकार की ऐसी वृत्ति है उस तो वृत्ति को कुछ सूझता नहीं है लेकिन यदि कोई व्यक्ति क्रोध के समय भी जागता रहे मैंने उस समय हृष्स में बना रहे अंधकार ज्ञान अंधकार ज्ञान का अंधकार न आगे ज्ञान का प्रकाश बना रहे उस समय क्रोध की अवस्था में भी तो ये बात मुश्किल बात है भर्तरी के स्थान पर कहते हैं क्रोध के लिए कि क्रोध की अग्नि में जिसका के हृदय नहीं जला है वो अग्नि का उदाहरण देते हैं ये पहली पंक्ति तो हमारी नहीं है तो वैसी भरतरी ने कही है लेकिन जब क्रोध की बात आती है तो वो कहते हैं क्रोध जो है हो अग्नि के समान ज्वाला के समान हृदय को जलाने वाला है लेकिन कि क्रोध आदमी में जिसका हृदय नहीं जला है किसी का समूह उसे अंधकार कर दिया अज्ञान से जोड़ दिया उसको जैसे अज्ञान क्रोध आता है व्यक्ति को तो अज्ञान का घीरा छा जाता है लोग पास जिन्हें गर्व में बंधाया बात समी ने ऐसी बिल्कुल कही है कि जैसे लोग का पास है लोग का फंदा फांसी जिसके गले में नहीं पड़ी है कि मैंने लोग एक फांसी की तरह से है जिसके लोग के से कोई गले गले में पड़ी हुई फांसी जैसे पड़ी हो ऐसे लोग व्यक्ति को मान है अपने कंधे में अभी लोभा व्यक्तियां क्या है ये तो कोई व्यक्ति अपने हृदय में स्वयं ध्यान देकर के देखे कि लोग किसे कहते हैं और लोग की अवस्थाओं में कैसे गले में फांसी क्या पड़ी होती है इसमें कहने का क्या तात्पर्य है तो जब तक कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देगा अपने अंदर पहचानने की कोशिश नहीं करेगा तब तक शाब्दिक अर्थों से कुछ नहीं होता मैंने कह भी दिया कि लोग फांसी की तरह से है तो लोग फांसी पर होगा कि से काम नहीं करते उसका तात्पर्य सुनिया हो और तो स्वयं अपने हृदय में विचार करके देखे जो लोभग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है जैसे कि गले में बंधी हुई रस्सी कुत्ते के गले में रस्सी बांधा और कुत्ते रस्सी दो बकरी के गले में रस्सी बांधा और उस बकरी को घसीटो ऐसे ही ये जो लोग जो ये है ये व्यक्ति के गले में बंधी हुई रस्सी की तरह से है और ये लोग व्यक्ति को घसीटता रहता है ब्रजारण को अपनी शनिषदकार कहते हैं कि देखो ये मनुष्य जो है लोग के कारण देवताओं का पशु है देवताओं का पशु है। जैसे मनुष्यों के पशु गाय कायबल बकरी वगैरह कुत्ते वित्ते होते हैं ये लोग किसान किसान पालते हैं बांध कर के रखते हैं ऐसे देवताओं ने इन मनुष्यों को लोभ की रस्सी में बांध करके रखा है और उनको थोड़ा थोड़ा चारा डालते रहते हैं मनुष्यों को थोड़ा थोड़ा सुख जो जो मनुष्य मांगता जाता है वो वो देवताओं से थोड़ा दे देंगे परिवार दे देंगे जो मानते जाएंगे उनको वो सब पुत्र की प्राप्ति कराते जाएंगे तो बस वो मनुष्य और अव मानता जाएगा और मानता जाएगा तो बस इसी रस्सी में देवता बंधे हुए हैं मनुष्यों को <coughs> तो ये <coughs> अपने अपने कहने का ढंग है लेकिन है समझ में आना चाहिए कि ये लेव कैसी है और ये बंधन बंधनकारी किस प्रकार है ये तीनों बंधनकारी है व्यक्ति जो है वो जीव है इन्हीं के से संसार बंधन में या के बंधन में कुंभ के बंधन में बघा हुआ है तो उन्हीं का नाम ये सब हुआ ये काम क्रोध लोग ये तीनों की बातें हो गई तीनों को लेकर कर दिया एक साथ उसने तो कहते हैं, सो मे तुम समान आया, तो सुग्रीव कहता है यदि तीनों काम क्रोध लोग यदि किसी व्यक्ति में नहीं है तो हे भगवान वो तो आपके ही समान है अब देखो जीव कब जीव है जब तक काम क्रोध लोग हैं तब तक वो जीव है काम क्रोध लोग से मृत्यु हो जाए तो जीव जीवन तो आत्मा है और फिर वही उपनिषदों का सिद्धांत सिद्ध हो जाता है कि आत्मा परमात्मा एक ही ब्रह्मात्म के भाव सिद्ध हो जाए लेकिन जीव परमात्मा से अलग क्यों है उसके लक्षण भी निकल दिखाई देते हैं काम क्रोध लोग के कारण से दिखाई देते हैं ये उसका जीव था अब चाहे अज्ञान के कारण अलग समझो चाहे मोह के कारण अलग समझो चाहे काम क्रोध के कारण समझो चाहे राजदोष के कारण समझो ये सब ग्यारह प्रकार की वृत्तियां हैं वो तो कहीं किसी प्रकार से कहा गया कहीं किसी प्रकार से कहा गया लेकिन उनको सब एक दूसरे से संबंधित बातें हैं कार्यकार रूप से एक दूसरे से सब संबद्ध हैं उनको सब सबको मिला करके देखना चाहिए कि ये जीव है अहंकार भी उसी से जीव का लक्षण अहंकार अहंकार क्यों है अज्ञान हृदय अहंकार है अहंकार है।, है।, है तो राजदेश है सुभाषु कर्मों में प्रवृत्ति है अहंकार है तो काम करोग लोग भी हैं तो ये सभी दूसरे से कोई कारण है तो कोई कार्य है कोई कारण है तो एक कारण है तो दूसरा कार्य है एक दूसरे के सहयोगी है इस प्रकार से ये सबके सब एक, एक ही से सब सबका ये मैंने एक ही जाति के अज्ञानों से लेकर के क्रोध राजदोष <coughs> ये अभिमान इत्यादि और ये <coughs> लोग मोहम्मद मोहसर ये सब के सब एक ही जाति के हैं एक दूसरे के सहयोगी भी हैं एक दूसरे को बलिष्ठ भी करते हैं यदि इनमें से कोई एक प्रबल है तो फिर दूसरे भी बढ़ेंगे यदि कामनाएं व्यक्ति की बहुत प्रबल है तो फिर क्रोध भी बढ़ेगा, क्रोध से, से बचेगा नहीं व्यक्ति लोग से व्यक्ति बचेगा नहीं फिर ये भी सब जाएंगे उनके साथ साथ आजेंगे राजदेश भी रहेगा रहेगा अहंकार भी रहेगा रहेगा ये सब देखोगेगा आप अपने आप अपने मन विचार करके देखेंगे ये सब कैसे दूसरे के सहयोग में वो कहते हैं यहाँ हम देखते हैं कि तुलसीदास जी जो वो हो ये अध्यात्मिक ज्ञान की बातों को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से समझाना चाहते हैं इसलिए इन सबका वर्णन करते हैं चाहे वो सुग्रीव के द्वारा हो चाहे हनुमान जी के द्वारा हो चाहे गणत जी के द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा हो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उनका उल्लेख उनको सामने रखना चाहते हैं दरअसल बात यह है। अब तो ये मुख्य बातें तीन है इनसे छुटकारा व्यक्ति को होना चाहिए और सुग्रु का मत ये है कि ये सब ये ये तीनों ही माया करते हैं माया के कारण से ये तीनों उत्पन्न होते हैं ये काम क्रोध लोग इनकी जन्म माया है और माया जो है ऐसी है इतनी शक्तिशाली माया है कि एक भगवानी से पार पा सकते और कोई जीव चाहे देवता चाहे मनुष्य हों चाहे मुनि हों चाहे नाग हों कोई भी इस माया से पार नहीं पा सकते तो जब भगवान कृपा करें तो माया छोड़ा दे, नहीं तो जीव के साथ तो माया स्वभावता लगी ही लगी है अब तो माया की कल्पना ऐसे करके करके नहीं मैं नहीं कि माया नाम की कोई वस्तु तो है वो वंश से चिपकी हुई है या जीव से चिपकी हुई है और वो माया जो है कोई कोई बहुत शक्ति है या कुछ बात है माया और कुछ नहीं है उसमें माया में कुछ तत् तो कुछ नहीं है, है? माया जो है कुछ नहीं लेकिन भयंकर बहुत दिखाई दे शक्तिशाली बहुत दिखाई दे तो इसके माने ये है कि जब तक अज्ञान है ना समझे तब तक, तक माया है अब जैसे मौसम में कोई जाए और वहां उसे पानी भरा हुआ दिखाई दे उस पानी के पीछे कोई व्यक्ति दौड़े लेकिन वहां कोई व्यक्ति रहने वाला वहीं स्थानीय व्यक्ति हो और वो कह दे कि अरे कहा तुम दौड़े फिर रहे हो यहां पानी आनी नहीं हो तो पानी न समझना ये सब बालू चमक रही है वो इतना पानी जैसी लग रही है तब तो वो व्यक्ति सबंग अगर उसके समय में आ जाता है तो खड़ा हो जाए अगर क्या करे देखो भगवान की माया बड़ी विचित्र है, यहां पानी की बीनाई और पानी पानी सब जगह दिखाई देता है हा? एक किसी का ड्राउंड वगैरह का वेख जिस प्रकार का अंग्रेजी कविता देख वाक किस प्रकार का है वाटर वाटर एवरी नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक वाटर एवरीडे सब जगह पानी पानी तो सब जगह लेकिन माटे ड्रॉप टू ड्रिंक लेकिन पीने के लिए गूझ नहीं अब समझ लो माया क्या मैंने कोई ये बात जो है कोई कभी कभी लोग समझते कि तो हिंदुस्तानियों का भारतीयों का इन लोगों का माया जाल यह इनके साथ में है हमें दुमिया में और कहीं नहीं अरे शब्द जगह किसी भी किसी प्रकार माया शब्द का प्रयोग न करें तो भी जहाँ कहीं विचारक हुए हैं विद्वान हुए हैं वहां उन लोगों के सबके विद्वानों के मत जो सत्य पर पहुंचेंगे तो सबको ये कही सूझेगा अन्य में थोड़ी सोचेगा तो ऐसे जो है ये देखते हैं ये कि तो माया वैसे तो बड़ी प्रबल माया है लेकिन ये माया में हर तक तो कुछ नहीं अज्ञान रूपी माया और कुछ नहीं नहीं समझते हैं तो अज्ञान यानी भगवान ये जो ज्ञान प्रदान करें गीताम जी से अठारह अध्याय भगवान कहते हैं कि जो तो कोई मेरा भक्त होता है मैं उसको उन पर कृपा करता हूं तो उसे ज्ञान देता हूं तो भगवान ने ज्ञान दिया तो क्या हुआ माया खत्म हो गई जहां माया खत्म हो गई तहां उसको सत्य सूझने लगा बस अब माया कोई ठीक हो गई तो खत्म हो गई माया केवल न समझी थी अज्ञान था कोई खत्म हो गई तो जब तक व्यक्ति ने अज्ञान है ना समझिए तब तक जो कि जितने भी विषय हैं जिनमें न सुख है न सौंदर्य है न आकर्षण है न प्रीति की वस्तु कुछ भी है ये कुछ नहीं है केवल एक मायाजाल मात्र है एक जादूगर का जादू मात्र है कितना बढ़ कितना बढ़ कितना अच्छा है कितना अच्छा कितना भड़ाबा उसी में व्यक्ति लगा हुआ है बस तो यही उसका मायाजाल है है जहां ज्ञान उत्पन्न हुआ इसी मायाजाल से वैराग्य हो जाता है ज्ञान के माने सत वस्तु सत्य दिखाई देने लगी असत असत दिखाई देने लगी जो असत वस्तु दिखाई देने लगी तो उसमें वैराग्य हो गया सत वस्तु दिखाई देने लगी उसमें प्रीति हो गई भक्ति हो गई बस अब यह जो जितना भी असत है उसमें तो वैराग्य हो गया एक जगह एक आचार्य में बैराग्य का वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति इसमें भी पंचदशी में भी आया है थोड़ा सा उसका उदाहरण मान लो कोई व्यक्ति मर रहा हो मरण शैया कर पड़ा हुआ बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है बहुत वृद्ध है अस्सी नब्बे वर्ष का सौ वर्ष का बुद्धा व्यक्ति अब उसको शरीर जीवन शीर्ण हो गया और बस आखिरी सांसो चाहेंगे कि दवाई दो उसको दवाई काम नहीं कर रही है और कभी बेहोश कभी आंखें खुलता है और शरीर बिल्कुल शिथिल है और कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के ऊपर आवे कृपा करें उसका मित्र उसके पास आ कहे अरे तुम तो हमको बहुत दिन में मिले तो आंखें खोलकर देख लेगा कि हां भाई कोई बहुत दिन में मिला आया है ये कहे कि हम तो तुम्हारे लिए एक विवाह का लेकर के आए थे प्रस्ताव कि एक बहुत सुंदर युवती है उसके साथ तुम विवाह कर लेते तो बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ तुमको धन भी बहुत मिलेगा स्वर्ण चांदी और उसके साथ साथ तुमको जो वो हो फर्नीचर कार ये सब जितनी जो वस्तुएं हैं टीवी वगैरह ये सब भी तुमको मिलेंगे बहुत सुंदर सब वस्तुएं आधुनिकतम जो वस्तुएं जो है वो सब बीच में विवाद मिल जाएंगी क्या करो तो वो व्यक्ति ये सब बातें सुनकर के कैसा लगेगा उसे कल्पना करो कैसा लगेगा जैसा लगेगा उसे समझ में व्यक्त पुरुष को ऐसा ही लगता है मेरा कर रूप कल्पना करने के लिए ये जो माया जाल जो है वो हो उसने विरक्त पुरुष को इसमें कुछ तत्व नहीं दिखाई देता सब सार है इसमें कहीं कुछ तत्व नहीं ना साध का सब होकर साकट जो है अर्थहीन मूल्यहीन न उसमें कोई आकर्षण न उसमें कहीं कोई सुख न कहीं उसमें सार न कहीं तत्व दूसरी जगह तर्क के द्वारा बताते हैं आचार्यों ने कहा कि देखो जब तक कि संसार के विषयों में रूपर सुगंधित आदि में व्यक्ति को सत्य सत्यत्व दिखाई, दिखाई देता रहता है और नित्यत्व दिखाई देता रहता है और सुखत्व दिखाई देता रहता है तब तक व्यक्ति तो इन विषयों को छोड़ नहीं सकता सत्यत्व नित्यत्व सुखत्व अगर मन में, में लगता है कि ये इसमें कुछ सुख है इन वस्तुओं में तो उन्हें छोड़ नहीं सकता उसमें अगर नित्यत्व तो लगता है तो छोड़ नहीं सकता और तो सत्यत्व तो लगता है तो ही छोड़ सकता कदाचित तो अगर मान लो एक जादूगर है और उस जादूगर के जादू देखने को जाए हुँ? और जादूगर कोई वो हो सेब या संतरा या कोई और फल या केले बहुत बढ़िया बढ़िया खूब बड़े बड़े बिल्कुल ताजे जैसे बना करके एक दलिया भर लेकर के बना करके जादू से बना दे और बना करके उनके सबके लोगों उनको तो बांट दे जितने लोग दर्शक लोग बैठे हुए हैं तो देखने वाले लोग जानते हुए हम जादू देखने आए हैं जो उनको चाहे इतने सुंदर फल बांटे उनमें वो समझेगा कि ये सब कुछ तो नहीं जादू की बातें हैं ये है कुछ नहीं है लेकिन जो भूल जाएगा सोमर इंतजाम में भूला अगर कोई में भूल गया जैसे छोटे बच्चे होंगे तो चलना आपके पास सकता है खाने को मिला हां देखो कसर गया संतोष ने खाने को दिया ऐसे करके उसको लगेगा लेकिन जिसको दिखाई दे रहा है ये इंतजाम है उसको खाने की इच्छा नहीं करेगा लेने की इच्छा नहीं करेगा उसको पाकर के प्रसन्न नहीं होगा इसलिए जो है कि जितनी भी माया में जितनी जितने, जितने नाम में नाम रूपाक में जितनी भी सृष्टि है जितनी भी अब सब विस्तार स्वरूप रस गंध ये सब यही माया यही यही विषय यही माया गंध है कितनी जो बढ़िया गंध है कितनी सुगंध है अरे सुगंध है तो है नाक के लिए सुगंध है लेकिन जानी व्यक्ति के लिए सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं है बिल्कुल इसका अपने आत्मस्वरूप आनंद ज्ञान जहाँ प्राप्त है तो सुगंध चा भी गई है सुगंध है इसके ऊपर जो है बार बार इस प्रकार के ग्रंथ हैं एक पुस्तक के अभी अनुवाद जैसे सर्व वेदांत सारे इसमें चिन्ह चंद्रका निकल रही है तो उसमें जो है वो शंकराचार्य का ग्रंथ है वो उसमें शंकराचार्य बैराग्य का वर्णन पचास साठ श्लोकों ने वैराग्य का वर्णन किया है। उसको पढ़ना चाहिए उतना मुझे छप चुका है उसमें हो सकता है पढ़ते हूं। <coughs> लेकिन उसमें पढ़ेंगे तो वैराग्य का रूप सुतरा चाहिए क्या रखा है उसमें देखने में तब पता लगे उतनी वैराग्य के बाद उन्होंने विवेक चूड़ान में भी नहीं की जितने उसमें वर्णन किया <coughs> इसलिए असंख्याशाली में लिखी सभी बातें लेकिन कहीं कहीं किसी ग्रंथ में कोई विशेषता किसी में कोई विशेषता किसी में कोई विशेषता सबको देखिए तो कोई बात कहीं विस्तार से है कहीं कोई संक्षेप नहीं तो ये <Finally> यदि कोई व्यक्ति विरक्त है इस प्रकार से कहते काम को लोग जिसको कि नहीं इसके माने विरक्त है इसके मायने माया से मुक्त है जो ऐसा व्यक्ति है तो वो जीव थोड़ा है वो मनुष्य है जीव है वो तो आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है इसलिए कहते हुए परमात्मा के समान ही है थे तो वो बेटे यह दिन साथ होने पे नहीं हो ही फिर कहते हैं कि देखो कि जीव तो माया के अधीन है तुम तो जीव चाहे कि अपनी माया से स्वयं अपने आप का उद्धार कर ले तो ये उसके द्वारा उसके सामर्थ्य की बात नहीं है जीव के लिए माया बहुत प्रबल है लेकिन परमात्मा के लिए माया कुछ नहीं निस्तार है ऐसे अज्ञानियों के लिए माया महाप्रचंड है लेकिन जो ज्ञानमान है जिनको के तत्व का दर्शन हुआ आत्मा साक्षी परमात्मा को देख रहे हैं देख रहे हैं कि नित्य तत्व की ये साक्षी चैतन्य आत्मा है ये कूटस्थ है नित्य विद्यमान है शानदार स्वरूप है उसका अनुभव कर रहे हैं दर्शन कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर जो है ये है मैं ये विषय है मैं उनके लिए कोई जगत तो स्वयं अपने अनुभव से देख लिया कि जगत जैसी कोई बस्तु कहीं है ही नहीं ये तो आंखों को मात्र दिखाई देती है जैसे बुंदिया कहीं कहीं अंग्रेजी में कह हैं <coughs> दिस वर्ल्ड इज मथिंग तो बट ए फिना साइंस ओरिएटेड फिनमिना केवल आंखों से दिखाई देने वाला दृश्य जगत स्वयं को मात्र है आभार मात्र है इंद्रियों के लिए है बस इसके वास्तव इंद्रियों के पार जाए मन बुद्धि के वृत्तियों के पार जाए तो वहां पे तो परमात्मा ये है ये सब कुछ नहीं जैसे सपने में बैठा हुआ कोई तो व्यक्ति कहे कि जब तक सो रहे हैं तब तक तो ये सपने हैं। जहां जागृत अवस्था में पहुंचे तो ये सपने वहां कुछ नहीं है ऐसे ये जागृत भी जगत भी आत्मा स्वरूप के जहां जा, जागे तो उसमें कुछ कहीं कुछ नहीं है शंकराचार्य जी की प्रश्नावी जो बड़े रत्नवाला है उसमें एक प्रश्न यही होता है जागता कौन है तो ये, ये नहीं कहते जागता वो जिसको उठा है और जिसने अपने हाथ हाथों डाले हैं, वो जागता है वो नहीं जागता वो तो सो रहा है जागता कौन है जो नाम रूप आत्म जगत के पार जा करके माया के, के परदेश के पीछे पहुंच करके अपने हाथ स्वरूप के प्रकाश में व्यापक प्रकाश में जो पहुंच गया है वही जानता है और मोह अनुसार सब शोभन आ रहा है बाकी सब लोग रात्र में सोई और देखने सपन अनेक प्रकार मोहरात्र में सोने वाले दब तो नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं भटक रहे हैं तो ये कहते हैं देखो कि जीव के लिए माया बड़ी कठिन है ये उनधन तय नहीं हुई और तुम्हारी कहता वो को, कोई को, आपकी प्रता से कोई ये पा सकता है कि मैंने ये स्थिति कि माया से छुटकारा व्यक्ति को आपकी कृपा से हो सकता है जो माया से जो अब जैसे दो व्यक्ति हों मैंने रात में चोर आओ डाकुआ दो आदमियों के एक किस खमरे में एक उस कमरे में बांध लें तब कौन उसको छोड़ो अब छोड़ो वो कि जो छूटा हुआ हो दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति आवे तो देखेंगे ये भी बना ये भी बना तो उसको भी छोड़े उसको भी छोड़े और जो स्वयं बना वो क्या छोड़े जीव स्वयं बना और दूसरा भी जीव अज्ञानी तो कौन किसको छोड़े वो परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप माया से है वही छोड़े तो जीव छूटे लेकिन सब विचार करते हुए जो वेदांत की पृष्ठभूमि इनकी जो है समझे <स्था> की परमात्मा कोई अलग बात है परमात्मा आत्म ही परमात्मा है परमात्मा ही स्वयं है अपने आप ही परमात्मा है अपने आप ही आत्मा है अपने आप ही माया के वश में होकर के जीव हो गया है जहां द्वैत का सिद्धांत है द्वैत तो दूसरी वर्ष तो कोई तो कोई है ही नहीं <स्था> तो कौन किससे समय हुआ है और कौन किसको छोड़ता है अंत में विचार करते हुए ही आपने अपने जो आत्मभाव में आया परमात्म भाव में आया वही अपने आप के मन बुद्धि को ऊपर नियंत्रण कर लेता है और माया से छुटकारा कर देता है नहीं अपने आप में स्वरूप में आ पा रहा है नहीं परमात्मा के की प्राप्ति कर पा रहा है उसमें तो फिर अपने आप को शरीर समझ रहा है तो माया के बंधन में है ही है कोई तो यह दुनिया साधन तो हुई तुम्हारी कृपा पाव तो देखो अब तुम्हारी तो कृपा में निसंदेह मनो लगता है कि तुम्हारी तो कृपा भगवान की कृपा हो तो तो भी मनो सबको स्थिति प्राप्त नहीं होगी कोई कोई किसी किसी के प्राप्त <coughs> तो इसमें अगर भगवान के ऊपर इस का आप क्षेत्र ठीक नहीं है तो दूसरे के साथ कर लो कि <coughs> तो किसी किसी के ऊपर आप जब किसके ऊपर कृपा कर देते हो उसको यह स्थिति प्राप्त हो जाती है आपकी कृपा सबको प्राप्त नहीं ये कहते भगवान के पास से नहीं तो, तो सबके पर भगवान पास करते हैं किसी किसी पर भगवान कृपा करते हैं जिस पर कृपा कर देते हैं उसी महा छूट जाता है नहीं तो फिर बंदी है जैसे पहले कहे तुम कम प्रश्न सार भी थोरी जुम्म कुओ भगत एक कुम हो रही भक्त है किसी किसी को मिलती है वैसे यहां पर कहते है? कि भगवान की कृपा किसी किसी को प्राप्त होती है और कोई, -कोई इस महाजाल से छूट जाता है तब रहो कति बोले निश्काई जब सुग्रीव की, की बात सुनी पहले बैराग्य की बात पहले सुग्री भगवान से मिला था तब तो बैराग्य की बातें बहुत की थी अरे कहा कि ये सब परिवार और इस धर्म संपत्ति ये सब सब ये सब सब दुख के जाल हैं ये सब जो है ये सब, जह, ये सब राम भगत के बाद ऐसे करके वो बैराग्य की बातें नहीं कर रहा था यहाँ जब सुग्रीव आया है तो वैराग्य की बात नहीं भक्त की बात कर रहा है। मैंने ये सब प्रार्थना करता है भगवान से ये चाहता है कि भगवान आप हमको भक्ति प्रदान करो तो क्यों इस जाल में हम पड़े रहे इस माया जाल में तुम्हारा भी छुपारा हो जाए मुक्त हो जाए <coughs> लेकिन भगवान कहते तो नहीं नहीं तुम अभी इसी चक्कर में पड़े रहो भगवान उसको ये नहीं कहते हाँ हाँ हम प्रसन्न है अब तुम पर भक्ति देते हैं कर्म प्रभुपति बोले मुस्ताई